नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ अजय केशरी जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ सुन का तहदिल से बहुत बहुत स्वागत है अजय जी स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपसे मुलाकात के लिए और इस साक्षात्कार के लिए उन्हें जानकारी हो इसलिए मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में विस्तार से बताइए जी बिल्कुल मेरा पूरा नाम अजय कुमार केसरी है मैं भारतीय राजस्व सेवा का दो हजार पांच बैच का अधिकारी हूँ और सम्प्रति में एडिशनल कमिश्नर हूँ आयकर विभाग में वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ लेकिन मैं मुंबई में कार्यरत हूँ और इसके पहले मैं कलकाता में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका हूँ ग्यारह वर्ष अपनी सेवाएं आयकर विभाग में कलकाता में दे चुका हूँ जी जी अजय जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर और मैं चाहूंगा की हमारे जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं काफी संघर्ष करना पड़ता है तो मैं चाहूँगा की आपके पास एक अच्छा अनुभव है तो संघर्ष के समय आप अपने आप को कैसे संभालते हैं संघर्ष से बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है मनुष्य का जीवन ही संघर्ष में ही जीवन होता है मेरा मानना है कि सफलता के बाद भी संघर्ष के बहुत आयाम होते हैं और हर सफलता के बाद एक नई संघर्ष प्रारंभ होती है तो मेरे लिए पूरा जीवन ही संघर्ष है और सफलता एक को मैं मोटिवेशन के रूप में इंस्पिरेशन के रूप में लेता हूँ और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष से यदि सफलता कोई मिलती है तो उसे बढ़ाव नहीं मिलना चाहिए जी जी जी अजय जी काफी अच्छी बात आपने बताया संघर्ष अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें होती है और इसमें हम सभी को थोड़ा सा धीरज रख के काम करना पड़ता है और मैं चाहूंगा की आपके जीवन में जो संघर्ष का समय था वो कब और किस लिए था जी मुझे वैसे जीवन में कोई संघर्ष नहीं महसूस हुआ आ, आ, मैं जीवन के प्रारंभिक चरणों से ही मुझे हमेशा सफलता मिलती गई लेकिन हर सफलता ने मुझे मोटिवेट किया इंस्पायर किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हाँ कई ऐसे भी बिंदु आते हैं जीवन में जहाँ कि आपको तो लगता है कि उसमें काफी समय लगेगा और उसमें धैर्य की आवश्यकता है तो उसमें संघर्ष करने पे निश्चित रूप से सफलता मिलती है लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इसलिए मेरा मानना है कि संघर्ष और सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक है बिना संघर्ष के सफलता नहीं पाई जा सकती और बिना सफलता के आगे के संघर्ष के लिए आप नहीं रहते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सफलता और संघर्ष ये दो पहलू हैं और इसमें जीवन हमारा चलता रहता है और दोनों के माध्यम से हम जीवन को जी पाते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया अश्य करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आपको सुन रहे हैं तो विद्यार्थी मित्रों के लिए जैसे आपने कहा आप सिविल सर्विस वगैरह इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे मुझसे तो मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे युवा साथियों को किस तरह से वो अपना करियर जो है बारहवीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं या उसमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं किस तरह का प्रिपरेशन उनका होना चाहिए किस तरह की मैंटेलिटी होनी चाहिए थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे युवा साथियों को सबसे पहले मैं सभी भारतवर्ष के सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनके जो जीवन की उन, उनकी चाह है वो पूरी हो और खासकर वो ऐसे कैंडिडेट को जो कि सिविल सर्विसेज की, की तैयारी कर रहे हों या एक सपने देख रहे हों तो उनके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं साथ ही वैसे बच्चे जो कि तैयारी करने को सोच रहे हैं और उनके अभी काफी समय बाद उन्हें सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने को मिलेगी उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की पढ़ने की परीक्षा नहीं है सिविल सर्विसेज एक ऐसे ऐ, ऐसी चुनौती पैदा करती है एक ऐसी ऐ, ऐसा क्षेत्र पैदा करता है जहां आपको हर जगह बहुत ही सरसता का अनुभव करता है हर जीवन के और करियर के हर क्षेत्र में जब जब हर पड़ाव पे आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है क्योंकि वह विविधताओं भरा क्षेत्र है उसमें कार्य की अनेक अवसर है चुनौतियां हैं और उसको उससे जो अनुभव मिलता है उससे जो जो आप आगे बढ़ते हैं, हैं, देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें जो सुकून मिलता है वह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि व्यक्ति की होती है चाहे वो व्यक्तित्व के विकास के लिए हो राष्ट्र के विकास के लिए हो वह या समाज के विकास के लिए तो मेरा मानना है कि यह एक यह इस सफलता के चरण को पार करना एक बहुत ही बड़ा बड़ी उपलब्धि के रूप में मानी जाती है और उसके पहले हमें उसे डेवलप करना पड़ता है व्यक्तित्व के रूप में और मेरा मानना है कि यदि व्यक्तित्व को आप पहले प्रारंभिक चरणों में ही एक खास लेवल तक नहीं डेवलप करें तो सफलता थोड़ी कठिन लगती है या बिल्कुल असंभव भी हो सकती है व्यक्तित्व के कुछ निश्चित रूप से अच्छे पहलू है और पॉजिटिव पहलू है उन, उन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए मेरे अनुसार यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करता है वह दृढ़ निश्चय करके मेहनत करता है उसके पास ईमानदारी हो उसके पास कठोर परिश्रम हो उसके पास त्याग हो उसके एक अच्छे विजन हो उसकी एक अच्छी कार्य योजना हो और जब तक वह अच्छे साधनों से एक अच्छे साधक की परिकल्पना करके नहीं चलता है तब तक तो सफलता नहीं मिल सकती है और यह प्राथमिक के के इसलिए प्रारंभिक शर्तों को पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथ ही व्यक्ति को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसमें संवेदनशीलता का होना बहुत ही जरूरी है ताकि जितना ही व्यक्ति संवेदनशील हो वह तो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है वह घटनाओं को कर सकता है और उसके लिए निराकरण भी सोच सकता है अपने मस्तिष्क में उनका समाधान भी कर सकता है और यह एक हैबिट के रूप में डेवलप होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति आने वाली सब समस्याओं का समाधान कर सके एक संतुलित सोच रख सके एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सके जी अजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को और ख़ास विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा होगा कि सिविल सर्विसज़ में किस तरह के काम होते हैं किस तरह की बातें होती हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए वो आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें और मैं कहूँगा कि जैसे आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं एक अच्छे अधिकारी भी हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ टिप्स हमारे जीवन में जैसे कि हम अपना बचत अपने जीवन में कई बार होता है कि हम लोग बहुत कमाते हैं लेकिन बचाते कम हैं तो कैसे बचाएं, कैसे अपने परिवार को एक सशक्त आर्थिक समृद्धि से संपन्न करें इसके बारे में कोई ऐसी गाइडलाइन या टिप्स आपके पास हो या कुछ मंथन आपके पास हो इस विषय पर तो जरूर सुनाइए हर <laughs> व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे अधिक से अधिक बचत हो तो बचत निश्चित रूप से उसके खर्चे पे डिपेंड करता है और खर्चे हमारी आवश्यकताओं के पे डिपेंड करती है कि मेरी आवश्यकताएं कितनी हो यह एक कहावत है कि चादर उतना ही फैलाइए जितना आप उस जितने में आप आसानी से समेट अपने को समेट सके तो उसी तरह से खर, तरीके से खर्च को उतना ही रखना चाहिए जितने से आपके अधिक से अधिक बचत हो सके यानी भोजन पत्र आवास की पूर्ति के अतिरिक्त और भी कुछ खर्च हो सकते हैं जैसे शिक्षा पे खर्च है, है जी अजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को समझ में आ गया होगा की हमें बचत कैसे करना चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया जितनी चादर उतना ही पैर पसारने चाहिए और आवश्यकता जो हमारी है खाना पीना और रोटी जो है इन सभी चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें आज टेक्निकली चीज़ें हम लोग साउंड हो रहे हैं तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छाओं को या चीज़ों की पूर्ति करने के चक्कर में रहोगे तो शायद नहीं कर पाओगे लेकिन सीमित संसाधनों में आप अपना जीवन अगर व्यापन करेंगे तो कुछ समय के लिए आप बचत अच्छी तरह से कर पाएंगे तो चलिए अजय जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा जाते जाते एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे हमारी सभी लिसनर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पूरी विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब मानवता मानवीय मूल्यों की स्थापना की जरूरत है और हम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होते जा रहे हैं नेचुरलिटी से दूर होते जा रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि अपने संसाधनों का समायोजन बहुत अच्छे ढंग से करें उसका मैनेजमेंट करें, भौतिक आवश्यकताओं भौतिकता भाग दौड़ में में जाने से से मनुष्य निश्चित रूप कठिनाइयों फंस सकता है इसलिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को एक मैनेजमेंट के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हम कोई तो परेशानी में नहीं जा सके साथ ही आजकल डिसिप्लिन जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है जिससे कि मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सके देश के लिए समाज के लिए किसी व्यक्ति के लिए कुछ जब तक हम नहीं कर पाते हैं तो जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता है इसलिए मनुष्य हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हमें इस दुनिया को कुछ देना है यदि मानव के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से हमें संसार को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए जन्म हुआ है इस उद्देश्य से प्रेरित होकर अपने जीवन दर्शन को डेवलप करना चाहिए और खुश रहना चाहिए <laughs> अजय जी बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया कि इस तरह से हम अपना जीवन जिए और खुश रहें कि जीवन जिए ये आपने एक मैसेज दिया और मुझे लगता है कि हमारे आज के इस एपिसोड में आपने जो बातें बताई वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन और संघर्ष और सफलता के बीच में जुड़ी हुई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत सारी खुशियाँ आपको बहुत सारी दुआएँ धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले मोड़ में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा सा सुनते रहो मुस्कराते रहो I need you. एंगे कुछ दिन रोएंगे, फिर भूल जाएंगे फिर भूल जाएंगे फिर भूल जाएंगे